शन्नो शन्नो शो मि शन्नो शो बर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शो विष्णु नो मि भवतु वरुण शं नोतु अर्यमा नो संबंत इंद्र बृहस्पति उक्रम न संभव मित्रस्वरूप परमेश्वर हमारे लिए अत्यंत सुखकारी हो न्यायकारी परमात्मा हमारे लिए अत्यंत सुखद होबे आर्यमा सबसे श्रेष्ठ परमेश्वर हमारे लिए सुखदाई होवे इंद्र स्वरूप परम ऐश्वर्यवान परमात्मा हमारे लिए सुखकारी होबे बृहस्पति ही वेद विद्या के स्वामी दाता या बड़े से बड़े सुख मोक्ष का देने वाला हमारे लिए सुखदाई हो विष्णु सर्वव्यापक परमात्मा हमारे लिए सुखद हो पुरुक्रम और महान पराक्रम वाले ईश्वर हमारे लिए सुखदाई होंगे मंत्र में <coughs> ईश्वर के और हमारे किस प्रकार के संबंध हैं और उन संबंधों के आधार पर हम ईश्वर से क्या कामना रखते हैं और किस प्रकार का ईश्वर के साथ हमारा व्यवहार होना चाहिए इन बातों का संकेत किया है सबसे पहले कहा ईश्वर हमारे मित्र हैं मित्र से यहाँ क्या लेना है किस प्रकार के मित्र हैं ईश्वर जैसे यहाँ के लोग के मित्र होते हैं ऐसे ही है या इससे कुछ भिन्न है यहाँ वाले जो मित्र होते हैं वो क्या करते हैं और ईश्वर क्या करता है क्या भेद है दोनों मित्र और और यहाँ के जो मित्र हमारे अनुकूल हैं, यानी बराबरी में जो है ईश्वर के वो क्या करते हैं तो है, तो है, तो नहीं ईश्वर के साथ जो हमारी मित्रता है ना जिस प्रकार की ऐसी ही जो यहां वाले मित्रों के साथ स्थिति है वो कौन सी है क्यों दोनों को बराबर क्यों कहा गया ईश्वर को भी और यहाँ वाले मित्र को भी क्यों मित्र कहा गया है कुछ तो समानता होगी नाइ बुराई तो डंडे से भी गुरुजी छुड़ा देते हैं तो मित्र का काम तो नहीं होता है ना डंडा चलाना बुराई बिना डंडे के नहीं जाती है और मित्र डंडा नहीं, नहीं चलाता है तब तो वो, तो वो मित्र नहीं रहा ना फिर डंडे चलाने वाले तो अधिकारी हो गए मित्र तो नहीं चलाता है ना डंडा तो होता है चलाया है जो, होता है। वो वैसे चलाया जो चलाया भी होगा वो तू तो अधिकारी में चला गया ना मित्र के साथ तो हम ये नहीं रखते हैं कि तू तो हमको डंडा मारा करना <laughs> मित्र तो किसको बनाते हैं किसको हम मित्र बनाते हैं यहाँ पर तो हमारी बुराई कोई नहीं रखता अपने तक है जिसको हम अपनी मुख्य बात बता देते हैं से है। जो आम वो हमारा मित्र होगा या शत्रु होगा हो? जो, जो हमको हमारी बुराइयों की याद दिलाता है उससे हम बात करते हैं क्या दोस्त भी उनके पास जो हाँ तो चोर चोर हाँ इसको कहते हैं मित्र जो हर, हर में चाहता है, उसको तो देखिए मित्र का जो स्वरूप होता है वो ये होता है हमारा जो एक तरह से कही फोटो स्टेट आत्मा का जो फोटो स्टेट होता है ना दूसरी आत्मा ये उसका मित्र होता है जिसके साथ आपकी पटती नहीं है वो तो मित्र नहीं होगा ना तो मित्र कौन होता है जिसके साथ हमारी पटती है तो पटेगी किसके साथ हाँ ये काम मैं कर रहा हूं ना तू बोलना ना मैं बोलूंगा ठीक है तो जो कुछ कर रहा है वो ठीक है और मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो ठीक है जो ये कहेगा ना उसी दोनों में मित्रता रहेगी अगर डांटना शुरू कर दिया कि ये ठीक नहीं है तो, तो गुरु जी में चला गया वो मित्र नहीं होता है बच्चे लोग पिता के पास माता के पास गुरु जी के पास बैठना चाहते हैं या अपने साथियों के साथ बैठते उनके पास काम से तो जाते हैं लेकिन जब उनको खेलना होता है तो उनके पास जाते हैं क्या नहीं जाते हैं ना कहाँ जाते हैं यानी ये इसका अभिप्राय ये नहीं है कि माता पिता गुरुवादी के पास नहीं जाना चाहिए उनके पास दुख ही दुख होता है ये अलग स्थिति है वो हमको दुखों से छुड़ाते हैं सहायता करते हैं सब कुछ करते हैं ये तो ठीक है लेकिन हमारी जो पटने की स्थिति होती है ना एकदम से जो घुलना मिलना होता है ये अपने बराबर वालों से ही होता है साथियों से गुरुओं से नहीं होता है माता से नहीं होता है पिता से नहीं होता है किसी से नहीं होता है ये इन्हीं जो हमको हमारे जैसा ही होते हैं ना बराबर दोनों के दोस्त होते हैं ये दोनों की स्थिति बराबर होती है जो हमको बाधित नहीं करता है जो भी हम कर रहे हैं वो कहेगा ठीक है ये तो उसके साथ हमारी मित्रता होती है मित्र के साथ बातचीत करने के लिए हमेशा लालसा रहती है या चुपचाप लग रहा रहू ऐसी रहती है मित्र के साथ रहती है ना समय तो और वहां जाके हम क्या करते हैं फिर कुछ छिपाते हैं या सब कुछ बताते हैं तब क्या करते हैं मित्र वही होता है जिससे हम कुछ नहीं छिपाना चाहते यदि हम छिपा रहे हैं तो मित्र नहीं है यानी जिसके पास हमको शांति मिलती है ना हम वही मित्र होता है और शांति तभी मिलेगी जब अपना सब कुछ खोल दिया उसके सामने छिपा के रख रखें तो शांति नहीं हो सकती कभी बेचैनी रहेगी वो तो गुरुजी से भी, भी हम बच के रहते हैं वैसे ही बच के रहते हैं वो तो पकड़ लेते हैं वैसे तो हम नहीं बताते हैं ना कि ये क्या किया वो पकड़ते रहते हैं इसलिए उनके पास जाने की जरूरत ही नहीं होती है वो अपने आप पीछे लगे रहते हैं ऐसे माता पिता हैं ये भी पीछे लगे रहते हैं कहाँ क्या करता है ये तो उनको पास भी हम जाके बताने की नहीं रखते वो पकड़ ही लेते हो मित्रों के पास लेकिन अपने आप जाते हैं उसको अपने आप सुनाते हैं कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया ये हो गया और सुनाते इसलिए कि वो भी हमारे जैसा ही होता है हम जो कुछ भी भूल कर रहे हैं गलती कर रहे हैं ये उसको बता देते हैं क्योंकि पता है ये मुझे कुछ नहीं कहेगा और इसीलिए नहीं कहेगा कि वो भी वैसा ही किया होता है वो भी हमको बता देता है क्योंकि हम भी कुछ नहीं कहेंगे तो हम क्यों नहीं कहेंगे इसलिए उसको क्योंकि हम भी वैसे ही हैं इसलिए तो रोकेंगे ना ऊपर हो जाएंगे तब तो रोक ही देंगे नहीं रोकना उसी समय होता है कि जब हम बराबर होते हैं ठीक तू भी कर रहा है मैं भी कर रहा हूँ ठीक है तो मित्रता में यही होता है कि दोनों बराबर होते हैं दोनों के दोष गुण एक जैसे रहते हैं इस कारण से बाधित नहीं करते तो बाधित नहीं करते हैं उस स्थिति में हम अपनी सब कुछ उसके सामने रख देते हैं तो मित्र क्या होता है एक प्रकार से एक दूसरे का क्या कह सकते हैं समकक्षी होता है एक दूसरे के बराबर जो होता है वो मित्र कहलाता है जिसके साथ हम पूरा घुलमिल रह जाते हैं कोई अंतर नहीं रखते हैं अंतर रखेंगे तो और कोई हो गया मित्र जो संबंध है उसमें अंतर का जो अभाव होता है वस्तुता वही मैत्री है इसमें लक्षण क्या होता है इमिदा स्नेहने शब्द से बनाए मित्र यानी जिससे हमको स्नेह होता है स्नेह का मतलब पिघली हुई वस्तु होती है ना घी जैसे होता है पिघल जाता है तो पिघल के अब क्या हो गया मिल जाएंगे तो ऐसे ही होता है स्नेह पदार्थ हर चीजों में मिल जाता है या मिलाने के लिए स्नेह डाला जाता है तो यहां भी मित्रों में क्या होता है मिल जाना होगा एक दूसरे के साथ मिल जाना ही यही वहां मित्रता की स्थिति है स्नेह की उसी से हमको तृप्ति होती है तो इस कारण से मित्र के सामने हम ना कोई बड़े नहीं होते हैं छोटे नहीं होते बाकी के सामने बड़े छोटे रहेंगे बड़ा छोटे का व्यवहार चलेगा ये किसी से नहीं हटेगा माता पिता गुरु आचार्य गुरु के सामने जब कैसे भी करें लेकिन उनको बड़ा मानना ही पड़ेगा माता पिता के साथ कितना ही कुछ कर लें लेकिन उनको बड़ा मानना ही पड़ेगा तो जहाँ जिसको भी हम बड़ा मानते हैं उसके सामने पूरे नहीं खुल सकते उनके सामने भय संकोच हमको रहता ही रहता है उससे बच नहीं सकते और छोटे के सामने अभिमान रहेगा उनको डांट देने की हर समय स्थिति रहती है छोटा यदि मानते हैं तो उसको जरूर धमका सकते हैं हम और नहीं धमका सकते हैं तो छोटे ही नहीं मानेंगे उसको इस कारण से अन्यों के सामने ऊंचे नीचे की स्थितियाँ रहेगी यही दोनों स्थितियाँ मित्र के सामने नहीं रहती है न ऊंचा है न नीचा है कुछ नहीं है वो बिल्कुल बराबर हो जाता है इसी कारण से उसका जो है वो हमारा हमारा जो है वो उसका ये स्थिति होती है ये अलग बात है कि ऐसा किया नहीं जा सकता है दबाव होता है कोई न कोई व्यवस्था होती है जिस कारण से हम अपने मित्र को सब कुछ दे नहीं सकते ना मित्र का सब कुछ हम ले सकते हैं ये एक बाह्य परिस्थिति का दबाव होता है वहाँ व्यवस्था होती है लेना देना नहीं हो सकता लेकिन मानसिकता होती है कि सब कुछ दे दें सब कुछ ले लें यानी दोनों का दोनों एक ही होते हैं मानसिकता इस रूप में ही रहेगी कोई एक दूसरे में अंतर नहीं होता है वो मांग लेगा तो मना नहीं कर सकते उसको मना कर रहे हैं तो मित्र नहीं है विश्वास नहीं हो एकदम टूट जाएगा विश्वास नहीं दे सकते ये व्यवस्था हुई लेकिन मानसिकता दोनों की यही रहेगी कि उसका ना जो उसका है वो मेरा है जो मेरा है वो उसका है बाद में यही होता है मित्र काल में कम से कम यही रहेगा भर्ती ने लिखा है यूयम व्यम व्यय यूयम मति रावयो किम जातम अदना मित्र यूयम यूयम व्यम व्यय यानी जब पहले साथ साथ रहते हैं ना जब मित्रता हमारी रहती है तो उस समय तो कहते हैं यूयम वयम वयम यूयम जो तू है वही मैं हूँ जो तेरा है वही मेरा है और जो मेरा है वही तेरा है या जो मैं हूँ वो वही तू है ऐसी स्थिति रहती है लेकिन कालांतर में वही जब अलग अलग हो जाते हैं उनका धंधा अलग हो गया उनका व्यापार अलग या बड़े हो जाते हैं पढ़ाई लिखाई के बाद अलग अलग जब हो जाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है यूयम यूयम वयम वयम तू तू है मैं मैं हूँ तो ये स्थिति आ जाएगी वहाँ से मित्रता नहीं रहती है चलाते रहते हैं खींचते रहते हो तो खिंचना पड़ता है लेकिन जो स्थिति होती है वो दोनों में यही होती है पहले जिसको कहते हैं ना लौटिया जा रहा है बाद में जाकर के दोनों मिलते भी नहीं है दोनों में भेद हो जाता है तो वहां से उनकी मित्रता में बाधा आ जाती है तो मूल चीजें यहाँ है कहने की मित्रता का मतलब दोनों में जो अपनत्व है दोनों का एक हो जाना है ये मित्रता है तो ईश्वर के साथ भी यहाँ यही कहा यहां ईश्वर भी हमारा मित्र है अब ईश्वर के साथ मित्रता में डर भी रहेगा क्योंकि वो सारा कुछ है माता भी पिता भी गुरु भी आचार्य भी अब एक बराबर व्यक्ति के साथ जो यानी कि पिता है गुरु है राजा है ऐसे लोगों के साथ मित्रता करनी हो तो कितना कठिन होगा नहीं हो सकता है ना एक तरफ से असंभव है पर यहां कहा है कि वो मित्र है तो इसमें इतना लेना पड़ेगा कि कुछ अवस्था विशेष में हमारा मित्र है सभी स्थितियों में ईश्वर मित्र नहीं हो सकते लेकिन ऐसी स्थिति होती है कि वो मित्र होता है वो कहां पर होगा जाकर के यानी ईश्वर के अंदर जो भावना है वो हमसे भेद नहीं रखता है उसकी ये इच्छा रहती है कि मेरे पास जो कुछ है ये सब ले ले लेने मैं जितना दे सकता हूँ या मेरे पास जितना जो कुछ है ये ले ले बस वो प्रतिबंध नहीं रखता है जैसे ईश्वर प्रे हमारा मित्र जो होता है यहाँ ये प्रतिबंध नहीं लगाता है हमारे ऊपर हमने कहा ये मत वो मना नहीं करेगा ठीक ऐसे ही जो न मना करने की स्थिति है ईश्वर के अंदर हम जीवों के प्रति ये रहती है कि मैं सब दे दूं इसको नहीं दे सकता दिया नहीं जा सकता ये अलग बात हो जाएगी लेकिन वो प्रतिबंध नहीं रखता है वो ऐसे चाहता है जैसे मैं सुखी हूं ऐसे के ऐसे ये भी पूरा सुखी हो जाए इसलिए मुक्ति के काल में उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है वो कभी ये दिपि ये नियम से होगा न्याय से होगा लेकिन यहाँ वो चीज नहीं देखनी प्रधानता देनी कि एक काल में ऐसी स्थिति बनती है जहाँ की इतने बड़े व्यक्तित्व का हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं रहता है पूरे की पूरी तरह से खोल देता है अब ये अलग बात है कि समुद्र में लोटा गिरेगा तो पानी कितना आएगा उसमें तो, तो उतना ही आएगा ना लेकिन समुद्र का प्रतिबंध तो नहीं है ना उस पर तू जितना भर सकता है भर ले और वो तरव हो जाएगा वहां तो उतना ही हम ले सकते हैं तो मूल चीज देखने की वो रोकता नहीं है अब अपना सुख उसका जो आनंद है जितना वो हमारे ऊपर अब नहीं रोक लगाता है तू जितना ले सकता है ले ले बस कोई नहीं रोक टोक है जो हमारी है वो सब तेरा ही है हम नहीं रोकेंगे जितना ले सकता है उठा के ले जा तो ये जो चीज़ है उसकी दे देने की हमारे ऊपर एक तरह से सुख पर पूरी तरह का जो प्रतिबंध हटा लेना है उसका यही दोनों की मित्रता है उसी स्थिति में हम तृप्त हो जाते हैं संसार की जो चीज़ें हैं या संसार के जितने भी संबंधी हैं इनसे हमको पूरी तृप्ति कभी नहीं होती है क्योंकि जितना हमको चाहिए सुख उतना ये दे नहीं सकते देना ये भी चाहते हैं लेकिन सहारा नहीं देना चाहते सारा दे नहीं सकते ये डर लगता है इनको सारा दे दिया तो पता नहीं क्या करेगा कल को ये मुझे ही उठा फेंक देगा कहीं लेकर तो ये डर तो रहता है माँ बाप को भी डर रहता है और बाकी को तो डर रहेगा ही क्योंकि उनके पास तो होता ही नहीं है सारा कुछ देने लायक उनके पास होता ही नहीं है लौकिक व्यक्ति कभी भी कल्पना कर नहीं सकता है कि मैं सब कुछ दे दूं किसी को और देने के बाद भी मान लो कोई सब कुछ किसी को भी दे देता है तो संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है वस्तु नहीं है जिसको लेकर के हमको लगे कि बस हो गया सारा तृप्त हो गया यह स्थिति नहीं आती है तो लोग में ये संभव ही नहीं है कि हम कुछ किसी का लेके तृप्त हो जाएंगे यहाँ तृप्ति होगी ईश्वर से ये हो जाता है हम तृप्त हो जाते हैं पूरा कि बस कुछ नहीं चाहिए अब लोक में कभी होता नहीं है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए इस कारण से यहाँ पूरा मित्र कोई बनेगा नहीं किसी का ना हम किसी का बन पाएंगे ना हमारा बनेगा ना हमारा हर समय रहेगा ये कटोरे वाली ही बात है हमारी बस ले ले कटोरा भाई सामने कर देंगे अब वो दूसरा उठाना भी चाहेगा तो क्या उठाएगा उससे एक भिखारी दूसरे भिखारी को कहे ले ले कटोरा तो अब उसमें से वो लेगा तो क्या लेगा भाई दो चार अठन्नी तो मिलेंगे उसमें होता क्या है उसका उससे होना क्या है उसका ले भी सारा दे भी दिया तो उसको मिलेगा क्या तो ऐसे ही लौकिक व्यक्ति मान लो किसी को कहता भी है तो सब कुछ ले भी ले तो लेने वाले के लिए वो चीज ही नहीं है उसमें जो कि लेकर के वो तृप्त हो जाए ऐसी किसी के पास कुछ होती ही नहीं वस्तु तो ये जो अभाव होता है संसार में जिससे कि हम तृप्त ही नहीं हो सकते सब कुछ लेकर के भी संसार में तो इसके ठीक विरुद्ध स्थिति ईश्वर में है उसका यदि मिल जाता है तो हम तृप्त हो जाते हैं भर जाते हैं पूरे हमको किसी तरह का कोई अभाव सा नहीं दिखता है तो ये जो अवस्था है यही मित्रता की अवस्था है ईश्वर के कारण हमारे इसलिए कहा कि वो हमारा मित्र है सन्नो मित्र वो हमारा मित्र अत्यंत सुखदायी होवे इस स्थिति में से कोई भेदभाव नहीं रखता है किसी तरह का प्रतिबंध नहीं रखता है एक अवस्था ऐसी आ जाती है शम वरुणा अब हमारे लिए एक बात तो कह दी कि वो हमारा मित्र है बराबरी भी है परंतु ये बराबरी तब आएगी जब हम उसके लिए कुछ कर देंगे संसार के पीछे जब तक लगे हुए हैं तब तक क्या होगा वो मित्र नहीं बनेगा यह भी ध्यान देना पड़ेगा मित्र के लिए हमको उसको बनाते हैं जिसको सब दे देते हैं जब तक नहीं दे सकते मित्र नहीं बनेगा तो ईश्वर को बनाने के लिए भी सब देना ही पड़ेगा मित्र होता है है एक कोई अवगुण अवगुण तो नहीं।, तो नहीं? नहीं उस वाले से नहीं लेना वो भाव जो दोष वाला भाग है नो दोष है उसमें भी दोष है तो वो कुछ कहता नहीं है ये वाला लक्षण ईश्वर के साथ नहीं घटेगा ये बराबरी का केवल है लेकिन बराबरी वाला नहीं लगेगा ईश्वर के साथ केवल तृप्ति वाला लगेगा दो मित्रों को मिलने से जो तृप्ति होती है हमारी आपस में एक दूसरे से मिलके, केवल ये ही लक्षण लगेगा क्योंकि ईश्वर के अंदर दोष नहीं है कोई भी दोष नहीं है उसमें तो दोष होने के कारण वो हमको कुछ नहीं कहता ये वाला तो लगेगा नहीं उसमें तो दोष वाला लक्षण नहीं लेना है नहीं, वहां तो है हाँ यहाँ होता है और यहाँ के कारण एक गुण के कारण है गुण के... के कारण में गुण के कारण तो बड़ बड़पन होता है जिसमें नहीं है गुण और दूसरे में है तो छोटा बड़ा का लक्षण ये है जो गुण जिसमें नहीं है वो और जिसमें है वो उससे छोटा होता है अर्ष में बड़े छोटे का मुख्य लक्षण यही होता है उसके पास ये है इसके पास नहीं है इसलिए ये छोटा है तो छोटे बराबरी में वो नहीं लगेगा ये भी नहीं लगेगा छोटे के कारण आप में नहीं है वो गुण तो आप मांगने जाएंगे ना फिर तो, उसके सामने। तो मांगने वाला हर समय मित्र मित्र नहीं होगा वो तो इसी आधार पर ईश्वर से मित्रता नहीं बनेगी इसलिए वही एक लक्षण लगेगा पर वो अभी नहीं होगा मित्र है हमारा हो सकता है लेकिन उसके लिए अपने को बनना पड़ेगा पहले और कुछ रहेगा वो उसके बाद क्या करना है कि इसलिए कहा कि एक से काम नहीं चलेगा और भी है वो एक तो होता है कि भाई ये मित्र बनाना था लेकिन और कोई उपाय नहीं है यही एक लक्षण था दूसरे अब नहीं जुड़ने के हैं लेकिन ईश्वर में ऐसा नहीं है चलो मित्र नहीं बना सकते तो और कुछ बनाएंगे अब वो क्या है वरुण भी है तो वरुण होता हुआ भी वो हमारे लिए सुखदाई है वरुण कहते हैं सबसे श्रेष्ठ जो होता है श्रेष्ठ का मतलब होता है जिसके प्रति हमारा आकर्षण होता है जिसके पास हम हर प्रकार से भाग दौड़ करके पहुंचना चाहते हैं। हमको अंदर से लगता रहता है यहां पहुंच गए तो मेरा काम हो जाएगा मैं बड़ा हो जाऊंगा जो भी होगा मैं हो जाऊंगा पूरा वर्ष तो वो हमारे लिए क्या होता है वर्णीय होता है चुनने लायक होता है छाटने लायक होता है तो ईश्वर भी हमारा क्या है वरुण है यानी हमको वहां तक पहुंचने पहुंचना है उसको छू लेना है उसको पकड़ लेना है वो हमारा आदर्श है सर्वश्रेष्ठ है वरण चयन करने योग्य है इसका मतलब ये हो गया कि अब हमको उससे बढ़कर के कोई वस्तु है ये बुद्धि में नहीं रहनी चाहिए चिंतन में नहीं रहना चाहिए व्यवहार में नहीं रहना चाहिए कभी नहीं रहना चाहिए इसका विकल्प नहीं बनेगा कोई यदि विकल्प बना हुआ है तो अभी ईश्वर वरुण नहीं है बड़ी वस्तु बड़ी ही रहेगी आज समय लेकिन अभी अपने को समझ में नहीं आएगी एक जैसे छोटे बच्चे को एक सोने का रख दें कोई चीज उसके पास क्या कुछ भी रख दो थाली रख दो और किसी तरह का रख दो और एक काट का या किसी चीज का खिलौना रख दो बच्चे के सामने तो वो क्या करेगा उसको सोने से नहीं मतलब होता है वो खिलौना जानता है बस सोना क्या होता है ये नहीं जानता है अभी तो ऐसा हो सकता है कि पहले हम उस चीज़ को समझते नहीं हैं वरुण है वो श्रेष्ठ अत्यंत है लेकिन पहले हमको समझ में नहीं आता है हमको पहले यहा की लौकिक चीजें ही अच्छी लगती समझ में आती है यही बड़ी चीज है तो इस कारण से हमारा जो पहला स्वभाव होता है वो लौकिक चीजों को ही पकड़े रहने का होता है तो अपनी इस भावना को या इस बुद्धि को पकड़ना होगा और हटाना पड़ेगा इसे हमको अभी समझ में आना चाहिए कि मैं संसार कोई इस सर्वोपरि मानता हूं यानी उसके लिए समय अधिक लग रहा है संसार के लिए समय अधिक लग रहा है ईश्वर के लिए नहीं लग रहा है यहाँ की हानिया हानिया दिखती है लेकिन ईश्वर से जो लाभ हमको मिलने चाहिए उससे जो प्राप्ति होनी चाहिए उसकी प्राप्ति ना होने में भी कोई दुख नहीं होता है कोई चिंता ही नहीं है उसकी तो समझिए कि अभी हम नहीं समझ रहे हैं उसको क्योंकि बड़ी चीज अगर समझ में आ जाए तो चुपचाप नहीं बैठ सकते हम दिन रात तो उसके पीछे लग जाते हैं चिंता हो जाती है लेकिन ईश्वर के लिए नहीं है चिंता नहीं है चिंता इसका मतलब अभी नहीं समझ रहे हैं उसको वो हमको सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि समझ में नहीं आया है तो नहीं आया ईश्वर तो फिर कोई ना कोई तो होगा ही समझ में क्योंकि निश्चित हम बैठे कैसे रहेंगे बिना किसी आधार के तो बैठ नहीं सकते निराधार कोई बैठता नहीं है चांद चुपचाप तो ईश्वर तो है नहीं हमारे लिए तो संसार होगा तीसरा नहीं है कोई उसके लिए उसको छोड़कर भी बैठे हुए हैं इसका मतलब संसार को हम सर्वोपरि मानते हैं तो अपनी इस बुद्धि को पकड़ना चाहिए और उसको हटाने का प्रयास करना चाहिए तो ये भावना बन जाएगी कि ईश्वर हमारे लिए वरुण है सर्वश्रेष्ठ है वो वरण करने योग्य है और बड़ा होते ही भी क्या होगा यहाँ के जो बड़े लोग होते हैं उनको तो हमको क्या करना पड़ता है मूल्य चुकाना होता है उनके पास में जाएंगे तो नजराना देना पड़ेगा कुछ ना कुछ देना पड़ता है ना उनको तो फिर भी वो हमको अपने बराबर नहीं लाते कोई भी जो बड़ा सेठ होगा उसके सेठ के यहाँ नौकरी करने वाला कितना ही बड़ा अधिकारी है लेकिन उसका सम तो नहीं होगा ना वो उसको आने नहीं देता अपने बराबर सीट पर नीचे रखता है थोड़ा सा नीचे रखेगा तो यहाँ तो ऐसा ही होता है लेकिन ईश्वर के साथ ऐसा नहीं होगा उसके साथ जो कि हो नहीं पाएंगे बराबर यहाँ वाले को तो खतरा होता है ना कि अगर इसको बराबरी कर दिया हमने तो मैं रहूंगा ही नहीं बड़ा फिर इस डर से भी यहाँ वाला हर समय बचा के रखता है अपने को नहीं होने देता है किसी के बराबर कुछ ना कुछ बचा के रखेगा लेकिन ईश्वर को ये खतरा ही नहीं है इसलिए उसको ये चिंता ही नहीं है वो सोचेगा ऐसा कि मैं बड़ा हूँ मैं इसमें मतलब दोस्त पक्ष में नहीं लेना है यानी कि संसार में अगर हम किसी को ये चाहते हैं कि ये मेरे से बराबर हो जाए या मेरे से ये हो जाएगा तो भी वहाँ है कि वो स्थिति नहीं बन पाएगी कहने का मतलब ये है किसी भी बड़े के साथ हम मिल जाते हैं तो भी वो हमको पूरा नहीं मान सकता है अपनी बराबरी नहीं देगा मन में दे नहीं सकता है उसकी भावना बनेगी नहीं क्योंकि खतरा होता है डर रहता है स्वाभाविक डर रहता है इसलिए लोग में ये स्थिति ही नहीं बनेगी ये स्थिति वहीं बनेगी जहाँ ये खतरा नहीं है तो तो तो तो वो पता रहता है कि ये मेरे अनुकूल चलेगा जैसा मैं चाहता हूं वैसा ये करेगा मेरा ना करे और किसी का करेगा लेकिन विरुद्ध नहीं करेगा इसीलिए वो देना चाहता है उसको लग गया ना कि ये विरुद्ध भी कर सकता है वहीं से सतर्क हो जाएगा वो ऐसे नहीं होता है उसका ईश्वर के सामने ये स्थिति नहीं है कहने का मतलब है वहां स्वाभाविक स्थिति ये आएगी नहीं परिस्थिति तो जब परिस्थिति नहीं आएगी तो वो सतर्क नहीं होगा ना उसके सामने है ही नहीं तो नहीं है तो वो फिर वही वाला परिणाम आएगा वो देना चाहेगा हमारे पास ये आ जाए तो अब क्या करना है अपने को ईश्वर को आदर्श बनाना है सर्वश्रेष्ठ मानना है कि वो सर्वोपरि हमारे लिए है और होता हुआ क्या करेगा वो हमको सुख देगा रोक के नहीं रखेगा जैसे यहाँ वाले हमको रोक के रखते हैं उनके हम बहुत अनुकूल हो जाते हैं समर्पित पूरे हो जाते हैं तो भी रोक के रखते हैं थोड़ा सा लेकिन ईश्वर हमको रोक के नहीं रखेगा वो पूरा तृप्त कर देगा शनो भवतु अरयमा और इसके साथ क्या है अब उसके हम निकट भी जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि अब अंधाधुंध पहुंच जाएंगे यहाँ के जो बड़े होते हैं गुरुजी होते हैं और कोई होते हैं उनकी बहुत अधिक प्रशंसा कर दो खूब अनुकूलता कर दो तो वो सारा लुटा देते हैं एकदम से यानी कि यहाँ तो अन्यायपूर्वक भी सुख दिया जाता है यपूर्वक भी समर्थन किया जाता है यानी पक्षपात भी होता है ना यहाँ तो ये नहीं समझना कि ईश्वर का हम प्रशंसा करने लग जाएंगे उसके जो भी होगा करने लग जाएंगे लेकिन उल्टा पुल्टा करते रहेंगे तो भी हो जाएगा काम ये नहीं होगा अन्याय यदि करते जा रहे हैं और फिर आप ईश्वर के अनुकूल होना चाहते हैं तो नहीं हो पाएंगे ईश्वर की अनुकूलता न्याय पूर्वक ही बनेगी नियम से ही बनेगा जो उसके पास पहुंचने के नियम है योगाभ्यास है साधना है जो भी है तपस्या है वैराग्य वो सारा कुछ करना ही पड़ेगा उसके बिना नहीं हो सकता है लौकिक सुख की कामना करता हुआ लौकिक स्तर पर रहता हुआ व्यक्ति ये चाहेगी मैं समाधि लगा लूंगा तो नहीं लगेगा लग नहीं सकती समाधि तो उसके लिए की वो क्योंकि वो अरियमा है न्याय कार्य है न्यायपूर्वक ही सभी को देता है अन्यायपूर्वक किसी को नहीं देता है इस कारण से उसके जो नियम है निर्देश हैं विधि विधान है हमको उसी के अनुसार चलते रहना होगा होगा पूरा ये निश्चित है उसके नियम के अनुसार यदि चलते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि एक क्षण वाला भी घाटा हो जाए पापी से पापी व्यक्ति है कितना ही एक क्षण के लिए भी ईश्वर की ओर अगर मुड़ जाता है तो उतने क्षणवर का दे देगा उसको उतने के लिए भी कल्याण उसका करेगा पूरा नहीं करेगा लेकिन जितना किया है वो यहाँ तो होगा ना कि जब तक हमारे व्यक्ति पूरा नहीं अनुकूल होता है तब तक उसके प्रति हमारी दृष्टि नहीं बनती है कि ये ठीक हो जाए या हो जाएगा नहीं मान पाते हैं ना, इसलिए उसको हम नहीं देते हैं बहुत अधिक करने के बाद भी नहीं देते हैं उसको फल जब तक नहीं मान लेते हैं कि अब ये हो गया इस लायक पर ईश्वर का ऐसा नहीं होता वो जितना हम अच्छा करेगा उसको उतना ही दे ही देगा रोकता नहीं है थोड़ा भी नहीं रोकता है सारा नहीं देगा क्योंकि सारा अच्छा हम कर ही नहीं रहे हैं पर जितना भी अच्छा कर लिया है उतना वो दे देगा इसका दुरुपयोग ये नहीं करना है कि हम बुरा करते रहें बुरा कर जब लेना होगा तब अच्छा कर लेंगे ऐसा नहीं होगा ये।, ये अभी तो हम करते रहे बुरा कोई बात नहीं वो तो देता ही है जब से लेना उसमें कारण है कि वो तो देगा ठीक है जब से आप करेंगे तभी से दे देगा लेकिन अगर आप उल्टा चलते रहे तो उसके पास जाने लायक नहीं रहेंगे आपके जो साधन हैं वो अंत में इतने बिगड़ जाएंगे कि आप उससे जुड़ ही नहीं पाएंगे ये वाली पूर्ति वो नहीं करेगा क्योंकि जितना आप कर पाएंगे उतनी देगा और आपके पास साधन अतिरिक्त देगा नहीं वो तो साधन बिगड़ जाएंगे आपके बिगड़े साधन से नहीं कर सकते इस कारण से पहले से संभल के ही चलना होगा पहाड़ की चोटी पर पहुंच रहे हैं और हाथ पैर आपके पैरेंगे लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जब चाहेंगे तब ले लेंगे ये भावना नहीं बनानी है क्योंकि ये भावना बनाने पर दोष करते जाएंगे और उस दोष के कारण हमारे साधन सुविधा छि जाएगी तो चाहते हुए भी वो नहीं दे पाएगा या हम ले नहीं पाएंगे इस कारण से उसके अनुकूल न्यायपूर्वक आरंभ से ही चलने में लाभ होता है तो अपने नियम को अनुसार वो हमको दे देता है सारा कुछ शर्ण इंद्रो वो क्या है इंद्र है परम ऐश्वर्यशाली है उसके पास किसी चीज़ की भी कमी नहीं है यहाँ वाले के पास तो कमी रहती है सब चीज़ होती नहीं सबके पास लेकिन ईश्वर ऐसा है उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है कमी का मतलब होता है वही जिससे हमारा काम बनता है उसको कहते हैं वस्तु हर चीज़ फालतू तो चीज नहीं होती उसके पास भी उसमें रूपरस तो नहीं है हलवा तो नहीं देगा कभी नहीं देगा ईश्वर मुक्ति वाला कहे हलवा खिला दो तो बना के तो हलवा खिलाएगा नहीं वो लेकिन हलवे का जो सुख होता है वो जरूर दे देगा वो हलवे से अंतिम परिणाम जो आना है वो मिल जाएगा हलवा नहीं मिलेगा हलवा ईश्वर नहीं दे सकता हलवा के लिए तो माता जी को ही बताना पड़ेगा कि आप बना के दे दो ये दे सकते हैं ईश्वर देगा पर इस हलवे से जो मिलेगा उससे ज्यादा दे देगा तो ये होता है उसके पास पूरा का पूरा ऐश्वर्य है हर प्रकार का वो ऐश्वर्यशाली है इसके बाद बृहस्पति वो क्या है केवल ऐश्वर्यों को ही नहीं रखता है उसके पास ज्ञान विज्ञान भी, भी है समस्त ज्ञान विज्ञान जो है बृहताम्पति बृहद बड़े बड़े एक तो लोग लोकांतर हैं सूर्य चंद्रमा आदि ये सब हैं और बड़ा से बड़ा ये जो ग्रंथ है वेद है ज्ञान है ज्ञान की राशि सबसे बड़ी संपत्ति होती है तो इनका वो स्वामी है तो ज्ञान विज्ञान में भी सबसे बड़ा है वो हमारा तो इसलिए हम उसको ज्ञान विज्ञान से अनुकूल बना सकते हैं ज्ञान विज्ञान से ही वो अनुकूल बनेगा वो शनो विष्णु और इसके साथ छत क्या है अब एक और विशेषता है हमको ये लाभ है आप जिस स्थिति में बैठे हुए हैं उसी स्थिति में उसको पा सकते हैं इससे ये क्या लाभ होगा जैसे कि आपको मान लो वो होता है ना कभी कुत्ते को देखा होगा ना घास पर ये कैसे लेटते हैं इनको अच्छा लगता है ना उसमें इधर से इधर गधे को देखा होगा लेटते हुए तो उनको आनंद आता है कि नहीं आता है जैसे भी लेटता है वैसे ही उनको आता है सुअर को देखा होगा ना कीचड़ में क्या करते मोड़ते हैं जिधर मुड़ते उधर ही सुख होता है इसलिए वो मुड़ते हैं अगर कांटा लग जाए ना तो उधर तो नहीं होगा ना तो उनको चाहे जिधर जाओ तो भी सुख होता है भैंस को देखा होगा कीचड़ में या पानी में लोट जाती है कुत्ते को देखा होगा मनुष्य तो ऐसा मनुष्य कब करता है उनको अच्छा सा गद्दा मिल जाता है जब वहाँ भी लोट मारता है ये तो वहाँ क्या होता है जिस करवट लेता है उधर ही सुख होता है अच्छा लगता है उसको इधर करेगा तो इधर अच्छा लगेगा उधर इसीलिए हो, गुम गुम करता रहता है चारों तरफ तो ठीक ऐसी स्थिति ईश्वर के साथ भी है इधर हो जाओ तो भी आपको आनंद आएगा इधर हो जाओ तो भी आएगा उधर हो, तो हो जाओ तो भी कहीं भी है ही नहीं इसमें जहाँ से उसमें आनंद नहीं आता है कारण क्या है वो विष्णु है सर्वव्यापक होने के कारण ईश्वर के सभी गुण सभी जगह रहते हैं सभी स्थितियों में होते हैं उसका सारा का सारा जो आनंद है ज्ञान है ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ नहीं है तो आप जिस स्थिति में उसी स्थिति में जहाँ भी हैं वहीं ले सकते हैं उसका अभाव कहीं नहीं होता है इस कारण से ईश्वर की ये भी विशेषता है वो विष्णु है और उरुक्रमा अत्यंत पराक्रमी है वो किसी से वो दबता नहीं है किसी से वो पीछे नहीं हटता है कभी वो शांत नहीं बैठा रहता है महान पुरुषार्थ करने वाला है निकम्मा नहीं होता है इस कारण से अपने को भी पराक्रमी ही बनना पड़ेगा चुपचाप खाली आलसी बनकर करके उसको नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो ऐसा ही उसका स्वभाव है ऐसे ही महान पराक्रमी भी हमको बनना चाहिए तो ये ईश्वर की विशेषता है और ये हमें उनसे प्राप्त करनी चाहिए ये थी